नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की मंगल कामनाएं करते हैं और आप सभी के साथ मिलकर आज का इस समय को यादगार बनाते हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान पूजा शर्मा जी है जो विशेष ट्रेनर है और सभी बातों में अलग अलग चीजें जो है कोचिंग की बात आती है जहाँ पर बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं होता है तो उस समय क्या होता है उन सारी बीच उन सारी चीजों के बीच में कैसे बच्चों को फिर से ट्रेन कर सकते हैं फिर से कैसे उन्हें अपने रेगुलर ट्रैक पे ले आ सकते हैं इस तरह की कई बातें हैं और कई ऐसे मनोवैज्ञानिक तत्व हमारे बीच में आते हैं सा, उन सारी चीज़ों को भी कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा किसी एक चीज को लेकर परेशान होते हैं तो वो परेशानी किस वजह से है क्या है उसको कैसे ठीक किया जाता है इस सब के लिए इन सभी चीजों के लिए पूजा शर्मा कोचिंग करती है लोगों को मोटिवेट करते हैं तो आज हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़ गए हैं पूजा शर्मा जी तो उनका आज के इस शो में बहुत बहुत दिल से स्वागत है इन चंद तालियों के साथ जी जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत बढ़िया और ये बहुत ही अच्छा एक I mean, रेडियो के जरिए हम इतने लोगों से बात कर सकते हैं इतने लोगों से मिल सकते हैं जो शायद मैं एक एक कर, कर इतनी बातें इतनी चीजें लोगों को नहीं बता सकती जो आज के टाइम पर बहुत जरूरी है <laughs> तो बहुत ही अच्छी चीजें जो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो आपने शुरू किया है इसकी वजह से काफी लोग जो है वो जान पाएंगे पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है, so <laughs> जी, बहुत -बहुत स्वागत है आपका और आपके स्वागत में एक गीत पेश करेंगे फिर हम लोग कार्यक्रम के आगाज करते हैं और कुछ बातें आपसे जरूर सुनेंगे विक्रांत पूजा शर्मा जी के लिए एक सुंदर सा गीत सुनाइए जी जी पहले तो मेरा नमस्कार और नमस्कार मैं आप लोगों के बीच एक राम भजन हे राम जब मैं भजू तेरा नाम जी। क्या बात क्या बात क्या बात जब मैं भजूं तेरो नाम भजू ते रो तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तेरे चेरे नो में चारो धा हेरा हेरा हेरा हेरा हो तू ही तारे तू ही सवारी तू तू ही ही तारे ही सवारे तेरे होने से होता मेरा काम हेरा राम ए राम हेरा रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीतारा ईश्वर अल्लाह नाम सबको सन्मति दे भगवान हेरा रा हे हेरा राम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर गीत आपने पेश किया थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडिमोन नाइनटी पॉइंट फोर पर बाद मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है पूजा शर्मा हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और हमारे दर्शक मित्रों में से अशोक जी प्रीतम जी ने याद किया है ओम शांति लिख के विजय है और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को जब भी हम लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा भी आपने भावना व्यक्त की है तो आइए पूजा जी मैं सबसे पहले तो जाऊँगा चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने तो so, uh, मैंने ये दस करीब दस साल हो गए दस से ग्यारह साल जब हम uh, जब मैं लोगों से मिलती थी और लोगों से बातें करती थी कर, करीब दस साल पहले तो uh, मेरा काम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था मगर बात करते करते ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे जब आप बात करते हैं और उनसे उनकी अगर वो कुछ परेशान है या कुछ भी ऐसा चल रहा है उनकी जिंदगी में और हम उनसे बात करें तो काफी चीजें बदल जाती हैं और बहुत लोग हैं जिनको इतनी बातें करनी है अपने बारे में इतनी इतना कुछ बताना है जो चल रहा है उनकी जिंदगी में और मुझे फिर ये फीडबैक मिलने लग गया कि हाँ जब मैं उन जब वो मुझसे बात करते हैं तो काफी चेंजेस आते हैं और वो काफी कुछ सीखते हैं तो बस वहां से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई मैंने ये सब पढ़ा और सीखा काफी एक्सपीरियंस लिया तो अब मैं आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स को स्कूल्स में और जितने भी एडल्ट्स हैं जो भी कुछ उनके बिहेवियरल इश्यूज चलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ होता है मगर चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल चल रही होती है मगर पीछे से हम इतने परेशान हैं इतने ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं खुद को और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आ जाती हैं हमारी जिंदगी में तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं उनसे बात करती हूँ कुछ थेरेपीज ऐसी करते हैं कुछ कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ बातों में ही लोग बस बता देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो ये सारी चीजें जो है सो दिस इज वॉट आई डू मैं बच्चों से बहुत बातें करती हूँ मैं पेरेंट्स से बहुत बातें करती हूँ और जितने भी टीन हैं, जो आजकल के टाइम पे स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान हैं बहुत ज्यादा उनके अंदर इतना कुछ चल रहा है मगर मतलब कोई बात करने को रेडी नहीं है कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है तो सबसे बड़ा काम मेरा यही है कि जितने लोगों से मैं जितना ज्यादा बात करू उनको गाइड कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और उनसे भी कुछ सीख सकूँ जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप लोगों से बात करते हैं और उनसे जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं तो आइए सुरेश देव पूजक ने भी हमें याद किया है सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए अगर आपके पास कोई सवाल हो कोई मन में प्रश्न हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए प्रश्न तो हम पूजा जी से पूछ लेंगे और चलिए अब पूजा जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं या रिलेशनशिप में जो दूरियां बढ़ती हैं वो मुख्य तौर पर किन किन कारणों से होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मैंने जितना जाना है जितना मैंने लोगों से बातें करी हैं हमारा सबसे बड़ा जो हम हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी रियल जो हम सोच रहे होते हैं या हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं जब हम अपनी रिलेशनशिप में उसको एक्सप्रेस नहीं कर हैं अब जरूरी नहीं है कि वो एक पति पत्नी का ही रिलेशन हो या वो एक माँ और बेटे का रिलेशन हो माँ और बच्चे का रिलेशन हो किसी भी रिलेशन में जब तक हम अपनी बात जो हमें लग रही है अगर मुझे आज आपसे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा जी। तो आपको मैं ना बताऊं और मैं पांच दिन दस दिन तक उस चीज को बार बार सोचती रहूं तो मेरा जो बिहेवियर होगा वो आपकी तरफ बदल बदल और वहीं से लड़ाइयां शुरू हो जाती है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो एक रिलेशनशिप को संभालने के लिए सबसे जरूरी होता है सब कुछ बताना जो आप फील कर रहे हैं आप उसको सामने उनको बताइए उनसे एक्सपेक्टेशन शेयर करिए कि आप क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं तब आपको जो बॉन्ड मिलेगा जो आपका जो रियल बॉन्ड होगा वो और ज्यादा अच्छा बनेगा जितना हम उसको छुपाएंगे और सोचेंगे कि नहीं ज्यादा बोल दोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा या फिर हम हाँ, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं और आप आप सोचते जा रहे उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है पूछ लो वो ज़्यादा बेटर होता है रेदर देन खुद ही अपनी जिंदगी में सोचते रहना तो सबसे पहले एक्सप्रेस जरूर करना ये। ये। चाहिए एक रिलेशन में तभी वो रिलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि आपने कहा कि कोई भी बात आपकी अच्छी नहीं लगती है तो निश्चित तौर पे हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए अदरवाइज हम खुद ही उस बारे में उस बात को लेकर खुद से खुद लड़ाई शुरू कर देते हैं और उस व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं मुश्किल हो जाता है तो ये धुंध शुरू हो जाता है जिससे हमारा रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है और हम अपने आप को भी संभाल नहीं पाता है तो इसको कैसे करके हम ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए सिंपल तरीका क्या है <laughs> कई बार तो होता, है है, होता है कि हमारे काम करने वाले लोग होते हैं पर बॉस होता है घर में बड़ा होता है तो उनको कोई बता नहीं सकता ऐसे लोगों के साथ जब जाना पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए अब बहुत जरूरी है अगर आपको लगता है कि आप उस रिलेशन में जाके एक्सप्रेस कर सकते हैं इतना फ्रीडम आपको मिला है तो आप करिए आप कहीं बिल्कुल सही कहा आपने कई ऐसी जगह ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ पर बहुत आसान नहीं होता है बताना जो आप फील कर रहे हैं तो उस टाइम पर ये अगर तो आप वो माँ माँ और पिता की रिलेशन है जहां आपको पता है आप उसे छोड़ ही नहीं सकते आपको उनके साथ रहना ही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये उनका नेचर है वो इसी तरह से उन वो बड़े हुए हैं इसी तरह से उन्होंने सीखा है तो ये उनकी जिंदगी के उनके लेसन हैं। तो हमें अगर वो नहीं दे पा रहे हैं या नहीं बात कर पा रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो ऐसे ही हैं। तो मुझे अपना नेचर या अपनी चीजें उस तरह से चेंज करनी पड़ेंगी इनके साथ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है अगर हम सोचेंगे कि हम जो हम बोलते जाए वो बोलते ही जाएंगे और सामने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उससे भी कोई फायदा नहीं तो वो रिलेशन में आप एक्सेप्ट करिए सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस कि ये है ही ऐसे और इनकी कोई गलती नहीं है या तो इनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे या फिर वो बड़े ही ऐसे हुए थे तो मुझे अपने अपना तरीका उनसे बात करने का या अपना तरीका बदलना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसे ही हैं तो वहां पर आप अपने आप बहुत शांत हो जाते हैं और आपके अंदर एक लड़ाई नहीं चल रही होती है कि मैं इनको बदल क्यों नहीं पा रही हूँ या मैं इनको अपनी इन चीजों को चेंज क्यों नहीं कर पा रही तो हमें एक्सेप्ट जरूर कर लेना चाहिए जी जी जी तो हमें ऐसे सिचुएशन में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ऐसा करने से हम जो है अपने अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए मुझे लगता है है बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो, तो, तो आइए विक्रांत जी मैं चाहूंगा कि छोटा सा चार लाइनों वाला कोई गीत आप सुनाइए फिर से एक बार आप तो आइए मैं एक गीत सुनाता हूँ और इस दिल में काफी पुराना सॉन्ग है और इस दिल में क्या बात है क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है कि तेरा ही दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है चीर के देखे चीर के देख चीर के देख दिल मेरा तो तेरा ही दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से प्यार क्या होता है ये तूने समझाया मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे जुनू जाने कैसा जवा दिल पे छाया दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना दिल हो गया दीवाना दीवानों ने इस दुनिया में दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है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 थैंक थैंक यू यू विक्रांत बहुत बहुत <laughs> बहुत ही सुंदर <laughs> बहुत ही सुंदर जी जी और म्यूजिक बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में क्योंकि आ, म्यूजिक hmm. एक थेरेपी है एक तरह की काफी लोग जो होते हैं आपका मुंह बहुत खराब है और एकदम से कुछ ऐसा गाना आया गा। और आपका बिल्कुल माइंड चेंज कर देता है आपको भुला देता है कि आप किस मोड में थे किस क्या सोच रहे थे तो सबसे बढ़िया बात है बहुत ही अच्छी चीज है पवन कुमार ने लिखा है वाह वाह मजा आ गया नाइस प्रोग्राम और साथ में लिखा है ये मेरा फेवरेट गीत है <laughs> और लिखते है की वाह वाह विक्रांत जी बहुत बढ़िया और इसके साथ में गुड्डू जी ने भी याद किया है सुपर लिख के भेजा है आपके लिए और आइए मैं एक और सवाल हमारे गुजरात से सुरेश देव पूजक जी लिखते हैं पहले टाइम में ऐसा होता था कि बच्चे माँ बाप से डरते थे और आज टाइम ऐसा आ गया कि माँ बच्चों से डरने लगे हैं तो आज ये पता नहीं चलता है कि इस टाइम में क्या होने वाला है पता ही ही नहीं चलता तो तो ऐसे सिचुएशन में हम आपने आपको कैसे बनाए रखें पूजा जी तो ये तो एक बहुत बहुत अच्छा सवाल है है हमारा जो जो टाइम टाइम था था वो अलग और अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है तो रही बात डर की देखिए जहाँ पर डर होता है वहां पर सीख नहीं होती आप भी ये जरूर मानेंगे जितना ज्यादा हम डरते हैं चीजों से जितना ज्यादा हम किसी सिचुएशन से डरते हैं हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं हम डर पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आ, पहला जो जमाना था नो no डाउट उसमें क्या होता था इंटरनेट नहीं था टीवी पे गिने चुने एक दो प्रोग्राम आते थे और उससे क्या होता था जो बच्चों के पास काफी टाइम था अपने आप को सोचने के लिए अपने बारे में सोचने के लिए खेलने के लिए लोगों से मिलने के लिए मगर आ, उस टाइम पर जब चीजें ज्यादा नहीं थी तो बहुत आसान था पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को बताना कि अब आपका खेलने का टाइम है अब आपका खाने का टाइम है अब आप खेलें अब आप बाहर चले जाइए अब आप पढ़ लीजिए तो आ, वो हमने, हमने ऐसा कोई एक्सपोजर ऐस लिया ही नहीं था जहाँ पर जाके हमें उनको उल्टे जवाब देने होते या हमें उनको कुछ ऐसा बोलना होता क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं था हम हमने तो क्या सिर्फ खेलना है खाना है और पढ़ना था तो अब जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है आप देख सकते हैं आज के टाइम पर छोटा बच्चा एक साल के अंदर अंदर फोन उसके हाथ में है और yeah. अब तो वर्चुअल टाइम है तो पूरा टाइम जो पढ़ाई हो रही है वो वर्चुअली हो रही है इंटरनेट पे हो रही है आप किसी को नहीं रोक सकते आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी के साथ बात ना करें या फिर अलग रहे बिल्कुल इम्पोसिबल बात है तो जब एक्सपोजर ज्यादा होता है बच्चों के लिए तब हमारे एज अ पेरेंट हमें उनको गाइड करना बहुत जरूरी है देखिए आज का पेरेंट जितना ज्यादा डांटेगा और चिल्लाएगा अपने बच्चे पे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके साथ जो चार अलग बच्चे हैं वो बहुत अलग माहौल में जी रहे हैं उनका माहौल वही है इंटरनेट वाला है उनके माहौल में पेरेंट्स हो सकता है उनको कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि वो वर्किंग है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को सिखाइए कि रेड लाइट क्या होती है ग्रीन लाइट क्या होती है और ऑरेंज और लाइट क्या होती है जैसा कि हम जब रेड लाइट पे खड़े होते हैं हम सबको पता है कि रेड क्या है ऑरेंज क्या है ग्रीन क्या है मगर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहते हैं तो हम निकल जाते हैं और जब हमें नहीं हमें पता है कि चलान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो हम रुक जाते हैं। तो, <laughs> इसीलिए आज के जमाने में भी बच्चों को आपको बताना है कि रेड क्या होता है बेटा ग्रीन क्या होता है और ऑरेंज क्या होता है आप उनको रोक नहीं सकते आप उनको खींच नहीं सकते कि ये नहीं कर रहे और वो नहीं करना है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनको ज्यादा से ज्यादा गाइड करिए कि ये जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है इतना सारा भंडार है जो नॉलेज का आज के टाइम पे जो मिल रहा है इसलिए वो नहीं डरते पहले हम डरते इसलिए थे क्योंकि हमें पता था कि जो मिलेगा वो सिर्फ माँ बाप से मिलेगा और कोई नहीं है जो हमें कुछ नॉलेज दे देगा या टीचर है बस वही देगी बट आज जो हमारे इतने खूबसूरत गूगल जी हैं वो हमें सब कुछ आप बस टाइप करिए और आपको कोर्स मिल जाएंगे आपको सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए तो जरूरी है कि बच्चों को गाइड करिए वो बहुत इंटेलिजेंट है आज का बच्चा हमारे तरह नहीं है उसको बहुत जल्दी वो दसवीं से लेवेंथ से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं अर्न करना उनको इतने तरीके आते हैं यूट्यूब पे कैसे अर्न करते हैं तो बेटर है कि उनको गाइड करें प्रॉपरली एज अ पेरेंट आप उनके जल्दी से जल्दी दोस्त बनिए और उनको बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है गलत बाकी उनके ऊपर है कि वो क्या करने वाला है जी जी चलिए सुरेश जी मुझे लगता है कि आपका जवाब थोड़ा बहुत आपको मिल गया होगा बाकी सिचुएशन को देखकर आपको अपने नए तरीके भी अपनाने होते हैं कई बार।, बार और देखना है कि टाइम अगर ऐसा चल रहा है जहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है कौन अच्छा है कौन बुरा है तो ऐसे में हमें किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं देती यहाँ पर सिर्फ आपको अपने आप को संभालने की जरूरत पड़ती है शायद पूजा जी मैं सही बोल रहा हूँ अपने आप को ही की जरूरत है बिल्कुल हर एक पेरेंट अलग है हर एक बच्चा अलग है आज के टाइम पे सबकी कोई फॉर्मेट नहीं है आज का आज के जमाने में तो सही गलत आप जानिए समझिए ज्यादा से ज्यादा सीखिए जी जी जी तो सीखते रहना ही आज का समय का जो है नीड है और यहाँ सबसे ज्यादा जो है आपको अपने आप को देखना है कि मैं क्या सही मेरे सोच चल रहे हैं और मै मैं, मैं खुद सही चल रहा हूँ क्या अगर ये आप सोचना शुरू तो निश्चित आपका व्यवहार जो है सबके साथ प्रेम बाय प्रेम वाला ही रहेगा और वहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा कई बार हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आई एम दी राइट और मेरी बात मानी चाहिए यहाँ पर सारा जो, जो है, है चेस खड़ा हो जाता है यहाँ पर धुन शुरू हो जाता है जरा चीजें कभी भी हमें जो है अपने आप को ये नहीं बताने की जरूरत है बाकी आप अच्छा करते जा रहे हैं और भूलते जाए गीता का श्लोक भी है की नई कर दरिया में डाल जब ये बताया गया उसको अप्लाई करने की जरूरत है आप अच्छा किया भी तो बयां करने की जरूरत नहीं है अच्छा किया तो उसका अच्छा बेनिफिट भी आपको मिलेगा ही बताने की जरूरत नहीं है हाँ आजकल समय के अनुसार देखा जाता है कि कुछ समय हम लोग कर्म अभी करते हैं तो उसका फल बाद में मिलता है या उसका फल मिलता भी नहीं हो सकता है कि आपका पूर्व कर... तो हो गया तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं अकाउंटिंग है अकाउंटिंग में कभी डीले भी पेमेंट होता है कभी जल्दी हो जाता है कभी बोनस मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता है तो इसीलिए उसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ सच्चा आनंद जो है स्टेर्ण स्टेर्ण एक तो एक वो बहुत जरूर तो आइए पूजा जी पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो किस किस टाइप के प्रोग्राम्स आप करते हैं और किन-किन लोगों से आपने मिला अपनी यात्राएं यात्राएं यात्राएं बताइए ट्रेनिंग की की कोचिंग बिल्कुल क्यों नहीं तो आ, मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताती हूं जिसके साथ मैं आजकल बात भी कर रही हूं और उसके बाद एक पेरेंट की भी बात बताऊंगी जो बहुत ही आ, बहुत अच्छा केस था मेरा तो hmm. मैं काफी ट्रेनिंग्स करती हूँ और आजकल जो सबसे लेटेस्ट जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी है वो है मेंटरशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट करी है जहाँ पर पहले क्या होता था एक लीडर जो होता था उसको हम लीडर की ट्रेनिंग दे देते दे थे और उसको बता देते कि ऐसे आपको लीड करना है ऐसे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है और ये कुछ रूल्स और आप उनको फॉलो करिए एंड यूल अ वेरी गुड लीडर बट अब क्या हो गया है जमाना थोड़ा सा बदल गया है अब हमें लीडर से ज्यादा की जरूरत है जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आज के टाइम पर जो आपके साथ काम करने आ रहे हैं सबको सब कुछ पता है मतलब अगर आपने एक वर्ड बोला और वो जल्दी से कहीं से कहीं भी टाइप करेंगे उसके बारे में उनको पता चली जाएगा <laughs> तो जरूरी है कि हम लोगों को मैंटोर करना सीखे सबसे जरूरी एक पेरेंट के लिए है और मैंने रिसेंटली अपनी सारी थेरेपीज अपनी ट्रेनिंग्स में ये बहुत अच्छे से जाना है कि जैसे मैं एक पेरेंट को या मैं टीचर को या कॉर्पोरेट लीडर को किसी को भी मेंटोरशिप के बारे में बताती हूँ तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आता है तो मेंटोरशिप होता क्या है कि आप एक रिलेशन बनाते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ आप रिलेशन बनाते हैं अपने बच्चे के साथ या अपने कोलिग्स के साथ जिसमें आप उनको बहुत लंबे टाइम तक अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हैं आप उनके ऊपर जोर नहीं चलाते आप उनको जबरदस्ती कोई चीज नहीं बोलेंगे आप उनको गाइड करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था और आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा जैसे कि मैं एक बच्चे से बात करती हूँ आजकल कर, वो बहुत एंजाइटी होती है उसे और बहुत टाइम तक उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हो ना जाए मेरे साथ तो ये आज के इसको दो साल पहले ये शुरू हुआ अचानक से उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है अचानक से उसको ऐसा लगता है कि आज कुछ जैसे वो दरवाजे के सामने से जा रही है तो उसे लगता है कि ये दरवाजा बंद दर। दर। तो आप सोच सकते हैं उसका जो डर है वो इतना बढ़ गया है आज के टाइम पर कि उससे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे डील कैसे करूँ अब इस टाइम पे हम दो चीजें कर सकते हैं जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ या तो मैं उसे डरा दू की और मैं उसे डांट दू कि तुम कैसी बातें कर रही हो आप दिमाग तो ठीक है तुम्हारा ऐसे कोई होता है क्या दरवाजा गिर जाएगा ऊपर से कि कैसी अजीब सी बात है ये तो अजीब ऐसी बातें कोई नहीं करता है और तुम ये सब मत सोचो तो, प्लीज छोड़ो इसे और आगे पढ़ो तो, तो लोगों ने यही करा दो साल तक उसके सब उसके पेरेंट्स सब लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे सब उसको सोच रहे थे कि ऐसी बोल रही है मजाक कर रही है या इसको ऐसे डर लग रहा है या अटेंशन सीख कर रही है सबसे बड़ा वर्ड होता है अटेंशन सीख कर रही है कहीं से अटेंशन चाहती है इसलिए बोल रही होगी मगर हमारे लिए बहुत जरूरी है ये सोचना एज अ अटोर कि वो जो सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है ऐसा वो क्यों बोल रहा है क्यों बोल रहा है? क्या हुआ है उसकी जिंदगी में ऐसा जो उसे इतना डर है कि कोई मजाक में ऐसे आके आपको बार बार नहीं बोलेगा तो मैंने उससे पूछना शुरू करा कि क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हें लगता है कि दरवाजा गिर जाएगा या तो आप सोच सकते हैं उसका बचपन जो था वो ऐसा बीता था जहां पर उसको बहुत डराया गया था हर छोटी बात के लिए उसे टोका गया था और उसको ऐसे रखा गया था कि तुम अगर खाने में चम्मच भी ऐसे पकड़ रही हो तो गलत पकड़ रही है उसको ऐसे पकड़ो अगर तुम जा रही हो किसी से मिलने तुम्हें ऐसे बैठा है ऐसे नहीं बैठना आज हर चीज में उसे एडजस्ट करवाते गए कि यहाँ नहीं बैठना इधर उधर बैठो क्योंकि वो दोस्त के बच्चे हैं वो ज्यादा जरूरी है आप वहां करो तो जब पूरा बचपन जो था वो एक डर में भी सडनली जब उसके हॉर्मोन्स चेंज हुए अभी जैसे हम इलेवेंथ में आते हैं ट्वेल्थ में आते हैं तो हमारी बॉडी चेंज होती है तो वो बचपन का पूरा फियर एक साथ उसकी जिंदगी में अभी दो साल में वापस आ गया और सबको ये मजाक लग रहा था कि उसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं कि कोई से मारने वाला है कुछ होने वाला है तो ये एक वर्चुअल एक डर था उसके दिमाग में जो बैठ गया हर एक चीज से और उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया वो एक एक दो दो तीन तीन घंटे जो है कभी कभी वाशरूम में रह थी है, उसे बाहर आने का मन नहीं करता किसी से मिलने का मन नहीं करता तो जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी और पेरेंट्स को गाइड करना शुरू करा कि उसकी बातों को आप लोग मजाक ना लेकर सीरियस लीजिए और पूछिए उससे कि क्या हो रहा है क्यों ये थॉट आ रहे हैं तब हमें बात करते करते पता चला कि बचपन से कभी मासी कभी पापा फिर अलग हो जाना लोगों का बहुत ऐसा उसका बैकग्राउंड रहा है चाइल्डहुड में जहां पर उसने बहुत सारी चीजें जो है अपने दिमाग में बिठा ली तो वो एक्सपीरियंस जो थे मैंने आपसे बोला था एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है वो कहीं निकला ही नहीं वो दबता रहा दबता रहा इतना ज्यादा खुद को दबाया कि वो खुद पर कॉन्फिडेंस जीरो हो गया और अब अपने ऊपर विश्वास जीरो हो गया तो वहां पर आके मैंने जब उससे बोला बातें करी ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है और आज वो बहुत खुश है और आराम से लोगों से मिलती भी है बातें भी करती है और वापस जैसे वो थी उतना चेंज नहीं आया मगर हाँ काफी हद तक वो बेटर हो गई है मगर सबसे ज्यादा योगदान माँ बाप का ही रहता है और ये झूठ नहीं बोल रहा है तो पता चला की ये सब वहां से बचपन से आज दिखाए तो आपको नहीं पता चलेगा कब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके माइंड में बैठा हुआ है और वो कब बाहर निकल के एकदम से आपको तंग करेगा तो जरूरी है लोगों को सुनना उनके एक्सप्रेशंस को सुनना और उनके सोर्स शुरू शुरू में उन लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, है। नहीं करते पहली बात में क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने उनको बहुत परेशान कर दिया होता है और उनको थोड़ा सा पागल कह के उनको जो है अलग ही फील yes. करते हैं। करता है दिमाग में बैठ जाती है और वो उनके इतने कट्टर हो जाते हैं मैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा बताता है की दे आर रेडी टू फाइट एब्सोल्यूटली राइट एब्सोल्यूटली राइट तो, तो वहाँ हमें रैपो बनानी पड़ती है जी जी जी तो इसीलिए कहते हैं कि जो थेरेपिस्ट होते हैं लोग बोलते ना की अरे काउंसिलिंग है मैं भी कर लूंगी कोई कोई भी भी है है है जाते बोल बोल देगा <laughs> कोई भी बोल देगा उसको बात ही ही तो करनी है। आपने करा क्या बातें तो तो, जो मेंटल हेल्थ वर्कर्स होते हैं है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेंगे वो आपसे पहले एक रेपो बनाएंगे वो सीधा आके आपके ऊपर वार नहीं करेंगे की तुम ऐसे हो क्यों करा तुमने ऐसे ऐसा नहीं होता हम पहले उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ और मैं बहुत परेशान थी और धीरे धीरे मैंने अपने आप को बदला और उसी के एक्सपीरियंस से अपने आप को कनेक्ट करके फिर हम उनसे बातें निकलवाना शुरू करते हैं और जैसे ही वो सब बातें बाहर आ जाती हैं आप देखेंगे इतने बदलते हैं लोग एकदम बदलाव आ जाता है एक एक हफ्ते के अंदर एक सेशन के अंदर उनके अंदर बदलाव आ जाता है हम्म तो के पास जाना में चल रहा है। <laughs> होता क्या है की कई बार तो ऐसा हो जाता है की आप जहाँ वर्क, वर्क प्लेस है आप वर्क करते करते और ड्यूटी तो आपकी हो रही है, आपको है सब कुछ हो रहा है लेकिन आप उनसे बात में ही करना चाहेंगे कभी भी, yes, इस भी में जो उनके कनेक्टेड लोग लोग वो चाहेंगे कि सब लोग आ जाएं पार्टी में और फिर सब लोग गुड गुडविशेज करें कुछ ना कुछ दे ले तो वो चीजें सबके मन में वो तो फॉर द बीइंग आते हैं वो आपने बुलाया yes. जबरदस्त आते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड विद चलो अपना ड्यूटी में है और नहीं आएंगे तो कुछ हो, कुछ दिकुछेंगे। दिकुछेंगे man, man दिकुछें। दिकुछें तो हो या सोचेंगे इस वजह से आते हैं दे बताती हूँ मेरे पास आये थे पूछने की हमारे ना बात हम हम अलग होना चाहते है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आप यकीन नहीं मानेंगे जब मैंने पूछा की तुम बातें कितना करते हो एक दूसरे के साथ तो उन्होंने ये बताया कि राहत को भी सोने से पहले दोनों अलग फोन पे अलग अलग लोगों से बातें कर रहे होते हैं दुनिया भर के अपने ग्रुप्स में चैट कर रहे होते हैं मगर खुद से एक बार भी नहीं बताते कि क्या परेशानी है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है तो जब आप एक कमरे में बैठ के भी पूरी दुनिया से बात कर सकते हो जो आपके साथ है ही नहीं। तो वो आपस में हाँ एक साथ बात नहीं कर रहे हैं और दुनिया से बातें कर रहे हैं तो दुनिया वाले तो यही बोलेंगे कि बिल्कुल तुम्हारी तो वाइफ है ही खराब तुमसे बात तुम तुम्हें ये नहीं बता रही है वो नहीं बता रही है उनके लिए कुछ और बोलते थे कि तुम्हारे तो हस्बैंड है ही ऐसे और क्योंकि सब दुनिया का एक्सपीरियंस अलग अलग है तो आप जब तक लोगों से मदद मांगोगे और अपने रिश्ते में खुद बात करके ठीक नहीं करोगे आपका रिश्ता कभी नहीं तो सबसे जरूरी है आप पहले बात करके देखो कि आप दोनों में क्या गड़बड़ चल रही है दूसरे तो तैयार है राय देने के लिए राय देने के लिए तो आज के जमाने में हर एक इंसान तैयार है <laughs> तो राय मत लीजिए <laughs> पहले खुद के रिश्ते में देखिए गड़बड़ कहा है और फिर उनसे बातें करिए और यही ऑफिस में भी होना चाहिए ऑफिस वाले साथ में बैठ के नहीं बात करते हैं एक दूसरे के घरों के बारे में नहीं बताते हैं डर के बारे की पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में मेरी रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा तो ये माहौल जो है वो लीडर बनाते हैं ऑफिस के लोग बनाते हैं बहुत जरूरी है चलिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पर खुल के बात करने की जरूरत है और जब तक हम लोग बातें नहीं करेंगे ठीक से तो चीजें बनेगी भी नहीं और कई लोगों के साथ थोड़ा सा आ, टेक्निकली भी हमें चीजें करके चलनी पड़ती हैं क्योंकि डायरेक्टली वो तो बात करने वाले नहीं है तो उनको फिर आ, वो शुरुआत करने की भी बहुत ज्यादा जो है हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है बड़ा टेक्निक को हैंडल करना पड़ता है उन सारी चीजों को तो ऐसी बात जरूर है कि हम लोग उन लोगों से कैसे कोपअप करें कैसे शुरुआत करें ये इम्पोर्टेंट है और कई कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको पता है कि ये आएगी मैडम और मुझे समझाने की कोशिश करेंगी तो मैडम से मिलेंगे ही नहीं <laughs> ये हुआ था बहुत बार होता है मगर जब वो आते ना तो फिर वापस आते हैं की नहीं यही है जो मुझे निकाल लेंगी और शायद इनसे मैं बात कर सकता तो हमें जज नहीं करना चाहिए और hmm. इन सबका आज आके अचानक से, से मेरे से बात करने आते हैं और मुझे बोलते हैं की मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं आपको hmm. जज करने लग जाऊँ की अच्छा रमेश जी तो ना अपने घर में पक्का एक गुस्से वाले होंगे इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा होगा और ये सब इनकी लाइफ में चल रहा है तो जहां मैंने आपको एक जजमेंट दे दी तो मैं आपको डीली नहीं करती। क्योंकि डील तो ही नहीं करीका गुस्से से हो गया वैसे अगर मैं आपने जैसे बोला कि लोग बात ही नहीं करते हैं बहुत मुश्किल होता है तो हमें उनसे कैसे, कैसे कनेक्ट करना चाहिए पहले हम उनकी एक जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए जैसे अगर मैं विक्रांत जी को बोलूँ की आज आपकी ये कैब जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है आपने बड़ा सुंदर कलर पहना है और बड़ा आ, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं और क्या गाना गाया था आपने यहाँ से आप बातें करनी शुरू करिए धीरे धीरे धीरे आधा घंटा होगा उनके बातें करते करते आप एक एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आज तो मैं बड़ी परेशान थी मेरे घर में आज ये हुआ कि खाना खराब बना तो लड़ाई हो गई तब ये चीजें सामने वालों से निकलनी शुरू हो जाती और पक्का होंगे बहुत अच्छा तरीका है किसी से बात करवाने का चलिए प्रोजा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई किस तरह से हम लोग शुरुआत करें किसी पेशेंट्स को हम लोग देखने जाते हैं या किसी को हम लोग ठीक करना जाते हैं तो ऐसे लोगों से जहाँ पर मेंटली इशू है और स्वभाव की प्रॉब्लम्स हैं मेंटली इशू भी फिर भी उनसे थोड़ा सा डील कर सकते हैं लेकिन जिसका स्वभाव में प्रॉब्लम है कि हर बात में वो अपने आप को एग्रेसिव कर देता है या लड़ाई करने शुरू कर देता है तो ऐसे लोगों से टैप करना अप करना बड़ा मुश्किल है फिर भी इन चीजों को हमें टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि आप नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए आपको समय बहुत ज्यादा तो वो टाइम yes, हमें स्पेंड yes. करना आना चाहिए कोई भी चीज ऐसा नहीं की भाई हफ्ते पंद्रह दिन में ठीक हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं होती है इतनी लग जा सालों लग जाते हैं तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल है कि हम सभी ऐसे लोगों को जरूर थोड़ा सा टारगेट रखें और उनको समझे एक्चुअली में उनके साथ लड़ाई नहीं करना है कुछ नहीं करना है बन उनके स्वभाव को टेक्निकली हमें देखते रहना है और उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिवली वो देखना जरूरी है उनको कैसे हम तो नेचुरली इसके लिए हमारा जो है पूरी तरह से मन से हमारे समर्पण भाव से ही हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है अगर आप प्रोफेशनली करने जाएंगे तो नहीं होगा वो प्रोफेशनली आप पेमेंट लेंगे इतने दिन का इतना होगा बस ठीक हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो पर <laughs> यहाँ डिवोशन की जरूरत पड़ती है यहाँ समर्पण भाव की yes. जरूरत पड़ती है किसी क्योंकि हम लोग किसी चीज से नहीं लड़ रहे हैं ना किसी चीज को हम लोग शेप थोड़ी yes. दे रहे हैं कागज कोई कटिंग विटिंग करके एक शेप बनाना है या तो आदमी तो का नेचर नेचर बदलना है है ना उस, उसका दिख नहीं है, उनके शब्दों से बातों से समझ समझ के उसको करना पड़ता है तो ये बहुत बड़ा एक आर्ट है यू शुड बी क्रिएट उसको क्रिएटिविटी लगती है बिल्कुर, समझ बिल्कुर। बिल्कुर। और सहन करने की भी आदत होनी चाहिए हर व्यक्ति की बातों का तो आइए आगे बढ़ते हुए विक्रांत जी से एक बार जिसे मैं कहूंगा और दर्शक मित्र जो हमारे हैं हर्षिरा जी जुड़े, है, जी जुड़े है, सुरेज सुरेज है, है। आप में से कोई सवाल अगर पूछना चाहे किसी तरह का तो जरूर पोस्ट कर सकते हैं मैसेज करिएगा तो आप लोगों के बीच एक बीच मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है इक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है पाकर तुझे आए मुझे कुछ होने लगा है इक तेरे भरोसे पे सब बैठा हूँ भूल के इक तेरे भरोसे पे सब बैठा हू भूल के यू ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए अखियो के झरोखों से मैंने देखा जो सा तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए बंद करके झररो से बंद करके झरोखों से जरा बैठा मैं सोचने भी मुस्काए मन में तुम्ही मुस्काए मुस्का हो जीता हूं तुम्हें देख कर मरता हू तुम्ही पे हो जीता तुम्हें देख कर मरता हू तुम्हें पे तुम हो जहा जाना मेरी दुनिया है वही पे दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वे कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए अखियों के झरों से मैंने देखा जो बड़ी दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए थैंक यू वाह आन बहुत खूबसूरत तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे जी देव ने हाँ हाँ मजा आ गया करके -कर भेजा है बहुत सुंदर आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं कही कहीं ना कहीं काउंसलिंग की बात आती है या फिर कोचिंग की बात आती है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कोर्सेस होते हैं किस टाइप के कोर्स कौन इन लोगों को कर सकते हैं इस कोर्सेस को कर सकते हैं थोड़ा इसके बारे में बताए काउंसिले जैसे की किसी को भी अगर लग रहा है कि जैसे बहुत मेजर कुछ ऐसा नहीं हुआ है और आप, आपको ऐसा फील हो रहा है कि काफी टाइम से आप थोड़े से परेशान हैं और आपको कोई डिसीजन लेना है आप ले नहीं पा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काउंसलर के पास जा सकते हैं काउंसलर्स क्या होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं आपसे कुछ बातें करेंगे कुछ शेयर करवाएंगे आपसे और आपको लगेगा काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं आपके माइंड में काफी जो कंफ्यूजन uh, चल रही थी वो क्लियर हो गई है तो ये एक काउंसलर करते हैं मगर जो थेरेपिस्ट होते हैं जो जैसे कि अलग अलग तरीके के थेरेपिस्ट भी हैं साइकोथेरेपिस्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक साइकेट्रिस्ट होते हैं तो साइकोथेरेपिस्ट uh, और साइकोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं आपके साथ प्रॉपर थेरेपी मतलब हाथ से और आपके सबकॉन्शियस माइंड से इनके साथ कुछ ऐसी थेरेपीज होती हैं कुछ वर्बल थेरेपीज होती हैं कुछ लैंग्वेज थेरेपीज होती हैं जिससे कि वो आपके बैक एक्सपीरियंस जो सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत एक्सपीरियंस स्टोर हो जाते हैं तो आगे जो भी होता है हम उसी एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं और वैसे ही हम चलते हैं तो हमारे आगे के डिसीजंस भी जो होते हैं वो पुराने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके होते हैं अब दो बातें हैं अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा सपोज आज आप एक शॉप पर गए और आपने वहां से कुछ खरीदा आप आए तो आपको पता चला कि दुकानदार ने आपको चीट किया और आपने वहां से जो खरीदा वो गलत निकला तो या तो आप अब उस एक्सपीरियंस को आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में स्टोर कर लेते कि आप किसी भी शॉप पर विश्वास नहीं करेंगे आप सारी शॉप्स पर इसी एक्सपीरियंस को लेकर जाएंगे और आप परेशान होकर आएंगे या फिर आप अपने आप को बदल सकते हैं कि ठीक है एक शॉप के साथ ऐसा हुआ कोई बात नहीं आ, वो एक्सपीरियंस था गलत हो गया, okay, हो गया। अब नेक्स्ट शॉप पे जाएंगे कुछ नया देखकर आते हैं नए लोग नए शॉपकीपर से मिलेंगे तो कुछ नया ही होगा वो एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए बना तो आपने पुराने एक्सपीरियंस जो गलत था उससे सीखा और आगे एक नया बनाया आपने अपनी जिंदगी को पूरा पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस से वैसा ही नहीं छोड़ दिया कि अब मैं हर शॉप से अलग रहूंगी अलग से ही काम करूंगी किसी के साथ बात नहीं करूंगी किसी शॉपकीपर के साथ ये नहीं खरीदूंगी यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तो जो काउंसलर्स और थेरेपिस्ट होते हैं वो आपके इस पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को पूरी तरह से मिटा देते हैं बात करके और आपको एक लर्निंग देते हैं कि वो एक ऐसी लर्निंग थी और अब आपको क्या करना है और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एंगजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें फीवर लगता है हमें लगता है कि हर दर्द हो रहा है हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं हमारी बॉडी में शिवरिंग हो जाती है और हम अपने आप को बिल्कुल हमारी बॉडी जो है वो तो उस जगह पर दवाइयों की भी जरूरत पड़ती तो जैसे हम बुखार की दवाई खाते हैं हम अपने अलग अलग बीमारियों की दवाई खाते हैं ऐसे ही एंगजाइटी इन सब चीजों की भी दवाइयां होती हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दवाई मैं अगर खा लूंगी तो मेरे मेंटल प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं मेंटली मुझे सिकना होनी शुरू हो जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होता है वो uh, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं आपको बहुत सोच समझ कर आपको दवाई लिखकर देंगे कि जब आपको पैनिक अटैक आता है जैसे हमें पेन होता है तो हम पेन खाते हैं ऐसे ही जब एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं हमें शिवरिंग स्वेटिंग ये सब हो रहा होता है तब हम उनको एक बहुत माइनर मिलीग्राम्स कुछ दवाई देते हैं जिससे कि वो पैनिक अटैक जो है वो आपको मैनेज हो जाए तो बहुत तरीके के थेरेपिस्ट और साइकैट्रिस्ट होते हैं आपको जरूर ध्यान जा, जाना चाहिए पहले आप साइकोलोजिस्ट के पास जाइए आप पहले काउंसिलर के पास जाइए बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाइए अगर आपका काम वहां नहीं बन रहा और आपको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग है मेरा जो एंगजाइटी लेवल है जो मेरी जो इश्यूज़ हैं वो बहुत स्ट्रांग है तब फिर आप साइकेट्रिस्ट को भी पिक्चर में लेंगे और आप दवाइयों के साथ अपनी थेरेपी करें तो ये बहुत जरूरी है जानना सबके लिए कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं आई थिंक बेटर है कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाके अपने थॉट को क्लियर करिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बहुत बहुत शुक्रिया लिख के बेजा है, अच्छा है तो काबू कैसे पाया जाए देखिये गुस्सा जब आता है ना ये एक रीजन से आता है हम क्या करते हैं हम अपने गुस्से के टाइम पर अपने एक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है आप या तो गुस्सा आ रहा है फोकस करिए या फिर मुझे गुस्सा क्यों आया और मुझे उसके लिए एक्शन क्या करना है अगर आपका माइंड जैसे ही डाइवर्ट होता है क्यों पर और आप अपना एक्शन पॉजिटिव रखते हैं अब या तो आप गुस्से में चीजें तोड़ दीजिए या फिर आप गुस्से में अलग होके कहीं लिख लीजिए या बात कर लीजिए या किसी को बता दीजिए ये दो चीजें आप कर सकते हैं तो ये आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अपने माइंड को कि मुझे जब गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं गाना गाऊं गाना सुन लूं या कुछ लिख लू या गुस्से में आके भाग जाऊं या वो जगह छोड़ दू ये सब पॉजिटिव एक्शन होते हैं फिर शांत हो सोचिए क्यों आ रहा था और वापस उस जगह पर जाके उससे सॉल्व करिए मगर हम फोकस करते हैं तोड़ने पे गुस्सा आया, आया चिल्ला दो जोर से और यही चीज़ है, बस निकाल दो गुस्सा निकाल दो सब बढ़िया हो जाएगा ऐसा नहीं होता आप सोर्स पे जाइए पॉजिटिव एक्शन करिए ट्रेनिंग दीजिए माइंड को अपने कि गुस्से को आपको काबू नहीं करना है उसको मैनेज करना है काबू करेंगे तो फटेगा जरूर <laughs> चाहे दो दिन बाद आए दस दिन बाद आए वो जरूर जरूर नास्ट होगा तो काबू मत करिए उसे उसको फ्लो होने दीजिए मगर एक अलग तरीके से सही बारे, सही बात बात आइए ये ये सारे इमोशंस हैं इसके पास जो है इन्हें खुद से अपने आप को हम लोग कितना भी आ, किसी काउंसलर से या किसी ज्ञानी पुरुष से समझने की कोशिश जरूर करेंगे समझ जाएंगे लेकिन जब ये आता है तो वहां पर कोई ज्ञानी पुरुष आपके साथ नहीं रहेगा <laughs> आपको उसे कंट्रोल करना या फिर आपको मैनेज करना आना चाहिए, चाहिए। तो दोबारा आएगा तो जरूरी है इसके पीछे एक साइंस है इसे आपको समझना होगा तो डेफिनेटली आपको अपने साथ बैठ के बातें करनी होगी और जब आप अपने आप से अच्छी तरह से डील कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप दूसरों के साथ भी डील कर पाएंगे तो ये एक बड़ा एक काम है जो हम सभी को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा इसीलिए हमारा कारण कोई भी हो सकता है कारण बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपका गुस्से का तरीका शायद मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होगा कोई हंस के आपके साथ बोलता तो है तो आपको गुस्सा आता है या कोई रोके तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये ठीक से उसको हम लोग ये फिक्स कोई फॉर्मेट नहीं है इसमें तो इसीलिए ज़िंदगी में गुस्से को काबू करना या रोकना इसका कोई सही फॉर्मेट नहीं है इसका फॉर्मेट यही है कि आप अपने आप को लिख के रखिए कि किस वजह से आपको गुस्सा आया उस टाइम पे आ गया तो आप गुस्सा करते ही हैं नहीं करते ऐसा कुछ भी नहीं है कर दिया तो आप एक बार थोड़ा सा पाँच मिनट के लिए अपना टाइम दे अपने लिए, लिए लिख के रखिए कि किस वजह से आज मुझे गुस्सा आया था तो अगर वैसे कुछ कारण्स आप अगर एक महीने भर लिख लेते हो तो उसके बाद फिर आप उस पर थोड़ा सा बैठ सकते हैं है। पूजा जी के साथ फिर फिर आराम से फिर पूजा जी जी जी आपको आपको समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा विक्रांत कुछ पूछना चाहते हैं यस <laughs> जी, जी, बहुत सही बताया इन्होंने और आ, मैं अपना कुछ शेयर करना चाहता हूँ जैसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था गुस्सा इतना आता था कि मतलब कोई चीज सामने पड़ी हो उठा के फेंक देना उसको तो तो क्या हो रहा था कि अब जब से जीवन में संगीत आया है तो क्या करता हूं अगर गुस्सा आता भी है तो किस लिए गुस्सा आ रहा है जैसे किसी की बातों पे वो आ, हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं या फिर हम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं तो गुस्सा आ ही जाता है और जब आता है तो फिर उस टाइम कुछ समझ नहीं आता तो अब एक मैंने एक चीज कर ली है कि जब मुझे गुस्सा आता है दोनों कान में उंगलियां डाल के उसके बाद ऐसे करने लगता हूँ तो सामने वाला बहुत बड़े वर्ड है करना और मैनेज करना। बहुत बड़े बहुत जिसको लोग कंफ्यूज करते जैसे अभी सामने जैसे पिताजी या फिर दादाजी अगर गुस्सा बहुत ज्यादा करते थे तो क्या करता था मैं कि तुरंत तो पे जाके ऐसे से करके डांस करने लगता था वो बोलते थे ये पूरा पागल हो गया इसको नहीं समझा ओके बहुत बढ़िया चलिए विक्रांत जी बहुत अच्छा शेयरिंग आपने किया गुस्से को मैनेज करना आना चाहिए काबू करना तो सब लोग काबू कर लेते हैं क्योंकि गुस्सा कर करके काबू ही करना पड़ता है आपको <laughs> तो मैनेज करना आना चाहिए उसे समझना चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए आपको तब जाके आप वो yes. जीवन में उसका अंदर ले सकते हैं तो पूजा जी थैंक यू सो मच बहुत अच्छी बातें आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर तो आइए काउंसिलिंग करना सिंपल बात भी है और थोड़ा मुश्किल भी है और सबकी बस की बात भी नहीं है इसके लिए आपको प्रॉपर देना है, है, प्रॉपर काम करना है, तब जाके आप इन कर सकते हैं। और कई बार हम लोग को वो उस भावना से देखते ऐसा नहीं है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है आप सही में आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको डॉक्टर या काउंसिलर के पास देना चाहते हैं डॉक्टर की दवाइयों से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे किसी और को बताना पड़ेगा अगर नहीं बता रहे तो ये आपका प्रॉब्लम है और अगर सोच रहे हैं कि काउंसिलर क्या करेगा उनसे मैं सीख के मैं इनको बता दूंगा वैसा नहीं होता तो काउंसिलर अपना हिसाब से वो काम करेगा उनके स्टडी उनके अनुभव उनके साथ है वो अपने हिसाब से काम करेगा और हर जगह जो है वो चीज़ें डॉक्टर ही ठीक करेगा ऐसा नहीं है कुछ काउंसिलर के भी बीमारी माना हाथ में होता है जो उन को बदलने का तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का अपना रोल है यूनिक रोल है और कुछ स्टडीज हुई है तो निश्चित तौर पे उस पर काम भी हुआ है और वो काम करता भी है तो हम सभी को इन सारी बातों को देखना है जानना है और इन्हें आगे आगे हमें भी इनके साथ जुड़े रहना है इनको सपोर्ट करना है तो चलिए आशा करता हूँ पूजा शर्मा थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए ये चंद तालियां फिर से एक बार आपकी सेवाओं की थैंक यू सो मच बहुत विकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको भी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूजा जी को दो गाने सुनाने के लिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हम सभी को जब वक्त आता है तो हम अगर उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर पर हमें काउंसिलर को बता देना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना चाहिए उसके ऊपर काम करना है ताकि आप अपने आगे वाले जीवन को खुशी से जी सके पति पत्नी के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो दोनों जाके किसी एक काउंसिलर से बात कर सकते हैं ताकि वो आपकी बात को ठीक से समझे और आपको कुछ टिप्स एंड तरीके बताएं कि क्या होना है तो इससे आपका जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा जो जिंदगी भर आप नहीं कर सकते हैं वो एक साल में दो साल में अगर वो समझ आ जाती हैं आपके पास तो निश्चित तौर पर आपका जीवन आगे का बहुत अच्छा बनता है तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जीवन आज से बहुत बेहतर हो खुशनुमा हो खुशियों से भरा हो ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिल कर शान बढ़ाए इंद्र धनुषि रंगो उसको सजाए